कहा जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है यह कार्यक्रम इसमें सुनते हैं आदिवासी जीवन और पर्यावरण से जुड़ी एक कहानी बुधनी गई है जंगल कल गया आज तो बुधनी अरे ओ बुधनी आई रे आई आ गया बुधवा हां ले आया लकड़ी आई इतनी सी चुब्बा कहां रह गया अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूं जंगल से इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का कैसे रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल वहां बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा अरे चुप भी कर क्या करूं इतने सारे पेड़ों का तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियां तोड़ लाता है बस फिर वही बात अरे मैं क्यों काटूं पेड़ हैं जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियां ऐसी मिल जाती हैं काम तो चल जाता है ना चल जाता है काम चल जाता है हां नहीं तो अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से कुछ कहना करिया कुछ आड़े वक्त के लिए कुछ समझता तो है ना अरे भोली जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं ना लकड़ी की कमी ना फलगंध की बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी रही गहनागरिया की बात तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी-कभी उसके सामने सच कहूं सारे गहनागरिया मात अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से कह देती हूं हां या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काटकर ला तो, नहीं तो नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो हां अरे रोने हा, लगी अरे सुन तो अच्छा अच्छा सुन आप चुप भी हो जा बुधनी काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा है तो ये पाप ही हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़ और पुरखों की भी यही रीत है मगर तू कले मत कर मैं कार्टून का पेड़ बापू दुख मत कर कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं हे? कोई बहाना बना देंगे ठीक हां यही ठीक रहेगा तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बर <laughs> ये क्या भूल गए बातें कर रहे हो तो ना कुछ नहीं जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी हां नहीं, नहीं नहीं नहीं अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ अपने सामने कटवाऊंगी पेड़ अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या नहीं नहीं नहीं तू क्या करेगी जंगल में जाकर हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़ आहा मां वहां ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं ऐसे ऐसे जानवर होते हैं जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है दिन भर का खाना बनाना है तो अच्छा लो खाना खाकर जल्दी सो जाओ चुप क्या हुआ बेटा डर मत पास कोई डरावना सपना देखा क्या क्या सपना देखा तूने कोई डरावना सपना देखा बच्चे क्या देखा तूने अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट हैं पर अम्मा पेड़ रोने लगा मुझे मत काटो मत मारो मुझे दर्द होता है मेरी लकड़ी ले लो पत्ते ले लो फूल ले Pant m'ujhe mat maro M'è to t'umàra ment ho Ma, ma, us n'è ye ka Us n'è ka Ma, m'è, m'è t'umàra kia biga'da Ma, ma, ar vò roné laga Chumba Ma, ha, ma, zòr-zòr se roya Magar, magar Hàm n'è usse kaat hi diya Kaat hi diya Wò chilaïa, ma, m'è bhi chilaïa Chumba, chumba Sòcha, sòcha, ये वो सपना था सोचा सोचा बेटा मैं तेरे पास ही तो लेटी हूं या है सोचा जब तू सो जा सो जा शाबाश अच्छा बेटा ना चुपचाप सोएगा सोचा सो गया इसने तो मुझे डरा ही दिया अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना क्यों नहीं बिल्कुल जाना है, है? Jaap soja, arre, vò toho sapna thà, usse kia ho da he? Arre, soja, s'ubha, jaldi uđtna he. Hmm. Chubba? Arre, ho, chubba? Arre, uđt, beeta. Putva, uđtho na, bhor ho gai. M'i t'ai lliàrii kerti ho, chanlèki. ये तो जाना ही पड़ेगा तू मानेगी नहीं ना मैं तो ना मानू चल चल तेरे यही हट है तो चल चल चुब्बा अरे कुल्हाड़ी तो ले लो पेड़ क्या हाथों से काटोगे अरे हां वो तो मैं भूल ही गया था आदत नहीं है ना आदत नहीं है या नियत ना है चल चुब्बा वो रस्सी उठा लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना अच्छा अम्मा अरे अब चलो भी चलो चलो يو लटका पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी मुझे नहीं अच्छी चीजें मुझे भी नहीं ठीक है तुम लोग मत लेना सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस मैं तो केन again aa gari aa lungi main saari lungi badhiya khana khaungi main saari lungi oh mere babu is jungle mein sher bhi hai kya are sher to nahi hai koi baghera vaghera hoga are dar mar ye kuladi hai na waise bhi is taraf aadmiyon ka aana jana laga rehta hai isse janwar idhar nahi tu phir chale wapas na wapas to phir bhi nahi अम्मा <laughs> क्या सोच रही है यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा हम क्यों बुधवा ये जामुन कैसा रहेगा रे ये जामुन हां चलो इसी को काट देते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं ये तो फलों से लदा है हां हर साल फल देता है इसे मत काटो हां ये बात तो ठीक है जामुन कहां से खाऊंगी अ तो फिर आम, फिर उस साल के पेड़ को काटते चलो अरे क्या बात करती हो वो तो अभी पूरा बड़ा भी नहीं है ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छटपन में ही मरना पड़े अरे बात तो तुम्हारी सच है तो मां ऐसा करते हैं वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ हैं ना उनमें से एक को काट देते हैं अरे नहीं नहीं नहीं कितने सुंदर हैं ये पेड़ अरे उन्हें रहने दो आ, ये आ... ये ये ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार ये ये है भी काफी पुराना फल भी नहीं है इस पर तो फूल तो हैं फल भी आएंगे अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं, नहीं रहेगा इसे काटना आ, चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं अरे पागल हुआ है ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो हां अच्छा तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा हैं क्यों इसका भी नीम वाला हाल है बल्कि यह तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है इसे कौन काटे अम, चलो आगे देखते हैं कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा ऐसा क्या है हा हा चलो चलो, चलो हां आगे चलकर देखते हैं हम चलो ये देखो ये पेड़ आ, देख लो आ, अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़ और वहीं बबूल भी है चलो हम काटें चलो इधर से अच्छा हंसी हंसी है बेटा ये क्या हुआ चुब्बा क्या हुआ अम्मा अम्मा गांडा जुप गया आई दिखा दो अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो हमें मत काटो बाबू इन्हें मत काटना देखो ये रो रहे हैं ठीक है ठीक है नहीं काटेंगे हां कैसे लहलहाने लगे जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना हां बेटा ये देखो ये चीड़ देवदार ओक खजूर और ताड़ ये तो है ही सदाबहार इन्हें काटने से क्या फायदा अरे नुकसान भी क्या है बहुत नुकसान है हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है बरखा होती है बाढ़ रुकती है सोचो हमारी तरह सभी लोग चलते पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए रहने दो रहने दो अपनी बातें कोई और पेड़ ढूंढो यह कौन सा पेड़ है ना फूल ना फल क्या पता मुझे सबके नाम थोड़े मालूम है मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा क्यों देखो ना मां यह पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है उन्हें दूध पिला रहा है और वो वाला उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं ना फल है ना फूल है कुछ भी नहीं है उसमें और नहीं उससे कोई लाभ है उसे तो काटो कम से कम नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा उसे छोड़ दो देखो अम्मा इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है हां पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे सोचो मां अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा हां बिल्कुल सचमुच स्पर्टो कोयल भी रे रह रही है बदवा रहने देस को भी मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है तू रहने दे इस पेड़ को तो ठीक है अरे सुन कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी अम्मा जिन-जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे हुँ? मुझे बना मत मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा चलो ढूंढो काटने लायक पेड़ हां हेलो इस बात ने की क्या बात है चलो ढूंढो ना अरे अब कहां से ढूंढें जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया <laughs> अब किसे काटें क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया और क्या ना जी ना अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में हां हैं तो सही मगर वो सब भी इन्हीं के भाई-बंधु हैं जो बात इनके साथ वही उनके साथ जीवा जीवा जी अब तो पेड़ नहीं कटेगा ओके आ रे चब्बा पेड़ अब नहीं कटेगा तो यही बात थी ना तुम दोनों शाम को फुसफुसाकर यही बातें कर रहे थे ना बो, बो, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे है तू समझ गई है तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है अब तू ही बता किसे काटे बता? रहने दे रहने दे तुम दोनों बड़े सयाने हो मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो मैं जिस भी पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी-ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे खोट आ जाएगी हाय मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी होंगी होंगी जरूर होंगी मगर ऐसे नहीं फिर कैसे चल घर चलते-चलते बताता हूं कि कैसे सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे फिर हमें फल मिलेंगे फूल मिलेंगे बुलबुलें आएंगी कोयल गाएंगी गीत गाएंगी महुआ सींचेंगे हम हम फिर मेले जाएंगे खूब काम करेंगे हम हम तीनों मिलजुलकर ताल बनाएंगे मछली पालेंगे मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे हां पैसे पाएंगे बुधनी को देंगे बुधनी खुश होगी कलह नहीं करेगी बिल्कुल नहीं करेगी झगड़े की भी नहीं क्यों बुधनी तब भी झगड़ेगी क्या हम क्यों अम्मा तब भी झगड़ेगी <laughs> बोल ना नहीं रे नहीं मुझे क्या शौक है झगड़ने का चल हट छी बुधनी गई है जंगल अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम परियोजना मार्गदर्शन सुश्री जयचंदीराम विशेष संयोजन संगीत इवान गायन अजीत होरू आलेख प्रभाशील के कलाकार नीरज शर्मा सुचित्रा गुप्ता और यमन कौशिक ध्वनिंकन दीपक पांडे तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन वंदना अरिमर्दन